तो अब आकाश नामक जो पंचम द्रव्य है इसका लक्षण किया जा रहा है तर्क संग्रह में वायु का लक्षण ग्रंथ पूरा हुआ शब्द गुणकम आकाशम बोलिए तचैक विभूनत हाँ। तो शब्द गुणक इसमें से क और म के बीच में तव तो को जोड़ दीजिए शब्द गुणकत्व आकाश से लक्षण आकाश का लक्षण हो जाएगा शब्द गुणकत्व आकाशस्य से लक्षणम शब्द गुणकत्व कहो या शब्दवत्व कहो दोनों का एक अर्थ निकलता है शब्दवत्व शब्द गुणकत्व शब्द गुणकत्व इसमें बहुरी समास है शब्द है गुण जिसका उसे कहा जाता है शब्द गुणक तो शब्द किसका गुण है आकाश का समवाय संबंध से शब्द आकाश में रहेगा तो शब्द गुण जिसमें रहता है वो हो गया शब्द गुणक उसमें एक धर्म रहेगा शब्द गुणकत्वम यह आकाश का अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म हो जाएगा इसलिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित लक्षण माना जाएगा निर्दोष लक्षण माना जाएगा यह लेकिन शब्द गुण के उसमें देखेंगे तो शब्द रहता कितने द्रव्य में है तो लिखा शब्द नामक गुण है ना और वो रहता कहाँ कहाँ है तो अग्नि में भी रहता है उसमें लिखा संख्या और हाँ आकाशमात्र वृत्ति है ना वेदांत में रहता है वो तो शब्द गुणकत्व आकाश से लक्षण समवय संबंध से आकाश में ही रहेगा बाकी में समवय संबंध से नहीं रहेगा कहीं पर भी तो ये जो है इसलिए आकाश का लक्षण हो जाएगा शब्द गुणकत्व आकाश लक्षणम तो जैसे पृथ्वी का लक्षण किया तो क्या कहा गंधवत्व पृथ्वी लक्षणम स्पर्शवत्व शीत स्पर्शवत्व अपाम लक्षण उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसोलक्षणम रूपरहित्व सती स्पर्शवत्व वायुर्लक्षण ऐसे शब्दवत्व आकाशस्य लक्षणम यही कहते हैं गुण पद क्यों दे दिया पहले चार का जो लक्षण किया उनमें से किसी में गुण शब्द आया है क्या आकाश के लक्षण में ही गुण शब्द प्रयोग करने की क्या जरूरत थी हुँ? बाकी में तो किसी में अभी तक चार द्रव्य के लक्षण में कहीं पर भी गुण पद का प्रयोग नहीं किया है उनके अपने अपने जो गुण हैं वो गुण बता के वाचक शब्द विशेष बता करके लक्षण किया गंधवत्वम स्पर्शवत् रसवत्वम रस स्पर्शवत्वम इत्यादि लेकिन गुण शब्द का प्रयोग नहीं आया यहीं पर प्रयोग कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य हो सकता है तो ये बताया गया गुण शब्द का प्रयोग करके अन्नम भट्ट जी के द्वारा आकाश का विशेष गुण शब्दमात्र है आकाश में तो आकाश में शब्द ही विशेष गुण रहता है यह बताने के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया है बाकी पृथ्वी में तो बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण पृथ्वी में गंध भी है रूप भी है और स्पर्श भी है रस भी है पृथ्वी में रस भी रहता है और ये जो है जल इसमें रस भी है रूप भी है स्पर्श भी है तेज में रूप और स्पर्श दोनों भी हैं और वायु में स्पर्श है विशेष गुण और वायु का एक तो स्पर्श विशेष गुण है बाहेन्द्रिय ग्राह्य और शब्द आकाश मात्र में ही समवाय संबंध से रहता है इसमें नहीं रहता आकाश मात्र वृत्ति है शब्द और ये आपका ये जो है आकाश इसमें बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण शब्द ही है दूसरा कोई भी नहीं है ये दिखाने के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया है कि आकाश के बाकी तो सामान्य गुण ही आकाश में रहेंगे विशेष गुण नहीं रहेंगे लेकिन ये विशेष गुण शब्द ही रहता है अन्य कोई भी विशेष गुण आकाश में नहीं रहेगा ये ज्ञापन करने के लिए ये बताने के लिए गुण शब्द का प्रयोग हुआ है शब्द गुणकम आकाशम और आगे कहते हैं तच्य एकम तो आकाश शब्द का परामर्श आकाश का परामर्शक है शब्द तच्य एकम इसमें तत्शब्द का अर्थ है आकाशम आकाश शब्द उभ है पुलिंग भी है स्त्रीलिंग भी है क्या नाम लिंग भी है यह लिंग प्रयोग किया है ना आकाशम पुल्लिंग होता तो राम के तरह आकाश ऐसा होता ना कहीं कि आकाश पुल्लिंग भी है आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता एक छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है वहां आकाशो प्रथमा का एक वचन है आकाश वो तो राम के तरह पुल्लिंग शब्द प्रयोग है और यहां आकाशम हम नपुंसकलिंग है इसलिए तच्च पुल्लिंग होता तो स शब्द का प्रयोग होता जैसे वायु के लिए सीध ऐसा था ना? ऐसे यहाँ आकाश पुल्लिंग होता तो पूर्व में शब्द गुण क शब्द गुण आकाश ऐसा लिखते लेकिन शब्द गुणकम आकाशम यह न पुंसक लिंग दोनों लिंग में उभय लिंग भी होते हैं शब्द कोई तीनों लिंगों में भी चलते है कोई एक लिंग होता है और इसीलिए तम जैसे अभी तक के जो चार द्रव्य हुए उनके अलग अलग भेद बताते हैं दो दो प्रकार बताए गए थे सात विधा पृथ्वी के लिए आया था नित्यानित्याच जल के लिए ताहा द्विधा नित्या अनित्या और तेज के लिए तच्च द्विविधम तेज न पुन सकेंगे और स द्विधा वायु के लिए ऐसे यहाँ पर आकाश कितने प्रकार का है ये आकांक्षा हुई तो कहा च एकम आकाश के कोई अन्य भेद नहीं है एक ही है तच्च एकम और विभु वो विभू है यानी व्यापक है विभु द्रव्य हैं चार कौन कौन आकाश काल दिशा और आत्मा फिर आत्मा के अवांतर कई भेद हैं वो लेकिन द्रव्य में ये चार द्रव्य माने जाते हैं विभु विभू का लक्षण होता है विभू किसको कहते हैं तो सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम द्रव्य अवंतर भेद से दो प्रकार के हैं नौ द्रव्य के दो प्रकार बन जाते हैं कुछ मूर्त द्रव्य है कुछ अमूर्त द्रव्य है क्या हुआ हाँ वही बता रहा हूं सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुतत्व सारे मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग हो उसे कहा जाता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी उसमें एक धर्म रहेगा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व वो उसका असाधारण धर्म होने से लक्षण होगा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व भी होगा अब इसको समझने के लिए सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व को समझने के लिए आवश्यक है मूर्त को समझना तो द्रव्य के दो प्रकार होता है कुछ द्रव्य हैं मूर्त और कुछ द्रव्य हैं अमूर्त कुछ द्रव्य हैं मूर्त कुछ द्रव्य हैं अमूर्त नौ द्रव्य में मूर्त द्रव्य हैं पांच मूर्त द्रव्य हैं पांच मूर्त का लक्षण है क्रियावत्वम मूर्तत्वम जो क्रियावान है उसे मूर्त कहा जाएगा जिसमें क्रिया रहेगी वह मूर्त तो क्रियावत्व मूर्तत्वम तो क्रियावान द्रव्य कौन कौन है पृथ्वी जल तेज वायु और अंतिम द्रव्य कौन है मन तो ये पहले चार और एक अंतिम द्रव्य मन इन पाँचों को मूर्त कहा जाता है इनमें क्रियावत्व है इन पाँचों में क्रिया होती है मन में भी क्रिया होती है और पृथ्वी जल तेज वायु में तो होती ही है तो पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये पाँच द्रव्य हैं मूर्त द्रव्य क्रियावान होने से और सर्वमूर्त कहा जाएगा इन पांचों को सर्वमूर्त द्रव्य कहने से ये पांचों आ गए तो सर्वमूर्त द्रव्य का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु मन ये है सर्वमूर्त द्रव्य और इनके साथ जिनका जिसका संयोग है उसे कहा जाएगा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी इन इनके साथ जिसका संयोग है पाचों के साथ पृथ्वी के साथ भी जल के साथ भी वायु के साथ भी मन के साथ भी जिसका संबंध है वो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी कहलाएगा उसमें एक धर्म रहेगा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व इसे विभू विभू भीभु कहा जाता है ये ये धर्म जिसमें रहेगा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व का अर्थ है सर्वमूर्त द्रव्य संयोग तो क्रियावान सारे द्रव्यों के साथ जिसका संयोग संबंध होता है उसे विभू कहा जाता है तो आकाश का पृथ्वी के साथ भी संबंध है जल के साथ भी संमंद, संयोग संबंध है तेज के साथ भी है वायु के साथ भी है मन के साथ भी है इसलिए आकाश विभू है सर्वमूहूर्त द्रव्य संयोगी आकाश है उसमें सर्वोमूर्त द्रव्य संयोगित्व तो रूप विभुत्व का लक्षण घटरा है विभू का लक्षण इसलिए आकाश को कहा जाता है विभू आकाश विभू है और नित्य है तच्च एकम विभू नित्यंच नहीं नहीं अमूर्त बाकी चार है पांच मूर्त हो गए तो बाकी चार जो है चार कौन हो गए आकाश काल दिशा बस दिशा और आत्मा हाँ? सभी मूर्त द्रव्य के साथ संयोग होने से सबके साथ ने, सभी मूर्त द्रव्य के साथ हाँ। तो सभी मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग होगा उसे विभू कहा जाएगा यह विभू का लक्षण है विभू कौन है जो सभी मूर्त द्रव्य संयोगी हैं वह विभु है तो आकाश में क्रिया नहीं होती यदि क्रिया होती तो उसे मूर्त कहा जाता ये पांच ही मूर्त है काल में भी कोई क्रिया नहीं होती इसलिए काल भी अमूर्त है दिशाएं और आत्मा ये है अमूर्त जो जो अमूर्त है वो विभू है तो चारों द्रव्य विभू है जो क्रिया रहित है ना जो मूर्त नहीं है अमूर्त है वो वे विभू कहलाते हैं ये चारों विभू है आकाश को भी विभू कहा जाता है काल को भी दिशा को भी और आत्मा को भी अमूर्त जो है वे विभु है इन सब का चारों का भी इन पांचों मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है इसलिए ये हो गए मूर्त द्रव्य संयोगी विभु शब्द का अर्थ ये चारों होंगे विभु का लक्षण कर रहे हैं तो विभू मात्र में घटना चाहिए ना यदि किसी में रहें किसी में न रहे लक्ष्य के कुछ अंश में रहे कुछ अंश में न रहे लक्षण तो अभ्याप्ति दोष से दूषित होता है सर्व मुहूर्त द्रव्य संयोगित्व ये केवल आकाश रूप विभू का ही लक्षण नहीं है विभू मात्र का है और विभू मात्र कितने हैं चार तो ये चारों में घटना चाहिए आकाश में भी काल में भी दिशा और आत्मा में भी लक्षण घटेगा तो माना जाएगा कि ये विभू है नहीं तो इनको कहा जाएगा लक्षण को ये लक्षण नहीं होगा अव्याप्ति दोष आएगा इनमें से एक में भी नहीं घटेगा तो लेकिन घटता है चारों में आकाश के तरह दिशा काल आत्मा का भी सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है इसलिए सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व तो इन चारों में रहता है और अलक्ष है बाकी पांच द्रव्य और गुणादि इनमें से किसी में भी यह सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व तो लक्षण नहीं घटेगा जरूरी नहीं कि पृथ्वी का संबंध सभी मूर्त द्रव्य के साथ हो सभी मूर्त द्रव्य के साथ पृथ्वी का संबंध होवे हो ही आवश्यक नहीं है तब तो विभु हो जाएगी वो ये परिचिन्न द्रव्य हैं, इनका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग नहीं होता किसी का किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता है इसलिए इनमें लक्षण घटता नहीं है तो अतिरिक्त वृत्ति नहीं होगा तो अतिव्याप्ति दोष से रहित माना जाएगा और लक्ष्य मात्र में रह रहा है इसलिए असंभव दोष भी नहीं माना जाएगा तो अव्याप्ति अस, अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित ये लक्षण है विभुत्व लक्षण विभू का लक्षण सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व इसलिए माना जाता है लक्षण विभू सब में घटने से और आकाश नित्य है विभू भी है नित्य भी है नित्य का लक्षण है जो उत्पन्न ना हो नष्ट ना हो अर्थात जो उत्पन्न होता है उसे प्राग अभाव का प्रतियोगी कहा जाता है तो जो प्राग अभाव का प्रतियोगी न बने और जो नष्ट होता है वह होता है ध्वंस का प्रतियोगी और जो ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा वो भी अनित्य माना जाता है तो नित्य होगा जो ध्वंस से भिन्न होता हुआ ध्वंस का अप्रतियोगी हो जो ध्वंस से भिन्न है और ध्वंस का अप्रतियोगी है प्रतियोगी नहीं अप्रतियोगी ध्वंस का अप्रतियोगी कौन होगा जिसका ध्वंस नहीं होता उसे ध्वंस का अप्रतियोगी कहा जाएगा ध्वंस यानी विनाश तो जिसका विनाश होवे वो तो ध्वंस का प्रतियोगी जिसका विनाश ना होता हो उसे कहा जाएगा ध्वंस का अप्रतियोगी तो आकाश का तार्किक मत में विनाश नहीं होता है इसलिए वो हो जाएगा ध्वंस का अप्रतियोगी और से एक अभाव है और आकाश तो द्रव्य है इसलिए ध्वंस से इसको भिन्न भी माना जाएगा ना तो ध्वंस से भिन्न जो हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसे कहा जाता है नित्य तो ध्वंस भिन्न ये क्यों कहा जा रहा है तो कहते इसलिए खाली ध्वंस अप्रतियोगी को नित्य कहते हैं ऐसा क्यों नहीं कर रहे नित्य की परिभाषा ध्वंस अप्रतियोगी इतनी ही करो तो कहते इतनी करेंगे तो ध्वंस स्वयं भी ध्वंस का अप्रतियोगी है जो नाश है ना उसका नाश नहीं होता नाश का नाश नहीं होता है मृत्युकी, मृत्युकी ना मृत्यु की मृत्यु क्या होगी तो नाश को भी नाश का अप्रतियोगी कहा जाता है तो ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी जिसका ध्वंस होता है उसे ध्वंस का प्रतियोगी कहा जाएगा तो ध्वंस का ध्वंस नहीं होता इसलिए उसे कहा जा कहा गया था सादी सा, अनंत सादी अनंत और प्राग अभाव है अनादि शांत प्राग अभाव और शादी अनंत है भाव अनंत कहते जिसका नाश नहीं होता है अंत नहीं होता तो ध्वंस का भी अंत नहीं होता जिसका अंत होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी कहलाएगा तो ध्वंस का अंत नहीं होता इसलिए ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है और खाली ध्वंस का जो अप्रतियोगी है वो नित्य है इतना लक्षण करेंगे तो ध्वंस में भी चला जाएगा लेकिन ध्वंस नित्य नहीं है अनित्य है अनंत होने पर भी उसे अनित्य कहा जाता है नाश रहित होने पर भी वह नित्य नहीं है कौन ध्वंस हाँ शादी होने से उत्पन्न होता है ना नित्य तो वो है जो उत्पन्न भी ना हो नष्ट भी ना हो तो ध्वंस तो नष्ट तो नहीं होता लेकिन उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है और अनित्य में यदि नित्य का लक्षण जाएगा तो अतिव्याप्ति नाम का दोष होता है इसलिए माना जाता है कि नित्य का लक्षण ध्वंस रूपी अनित्य में जा रहा था उस, उसे हटाने के लिए उस अव्याप्ति दोष को हटाने के लिए ध्वंस भिन्नत्व ये पद दिया तो ध्वंस भिन्नत्व भिन्नत्व विशिष्ट ध्वंस अप्रतियोगित्व ये नित्य का लक्षण होगा नित्य से लक्षण जो ध्वंस से भिन्न हो ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसे कहा जाएगा नित्य जो नष्ट नहीं होता वो ध्वंस का अप्रतियोगी होगा और ध्वंस अभावात्मक न हो उसे ध्वंस से भिन्न कहा जाएगा यही तो नित्य का लक्षण है तो ध्वंस में ध्वंस अप्रतियोगित्व तो, तो है लेकिन ध्वंस भिन्नत्व तो नहीं है वो तो स्वयं है स्वयं में अपना भेद नहीं रहता स्वयं को छोड़कर के बाकी सब में भेद रहेगा तो ध्वंस का ध्वंस में भेद नहीं है ध्वंस को ध्वंस से भिन्न नहीं कहा जाएगा ध्वंस से अतिरिक्त सब पदार्थों को ध्वंस से भिन्न कहा जाएगा तो ध्वंस भिन्नत्व ये जोड़ देने से ध्वंस में लक्षण नहीं गया नित्य का अतिव्याप्ति नहीं होगी फिर तो इस प्रकार ये कहा कि आकाश का समय सम्बन्ध है न शब्द गुणकत्व ये लक्षण है यानी और आकाश का मात्र शब्द ही एक विशेष गुण है अन्य कोई विशेष गुण आकाश में नहीं रहता शब्द ही रहता है विशेष गुणों में समय संबंध मानते हैं नहीं नहीं समु संबंध मानते गुण और गुणी तो भिन्न है तभी तो गुणी होता है द्रव्य और गुण ये गुण नाम का पदार्थ अलग है उनके यहां तादाद में मानता है सामान्य गुण तो रहेंगे विशेष गुण नहीं रहेगा विशेष गुण मात्र शब्द ही है क्या दोनों का समान मत है इतने में दोनों समान एक जैसा ही मानता है तो ये दूसरे में नहीं शब्द इस समु संबंध से केवल आकाश में ही रहेगा किसकी हाँ। तो ये जो लक्षण है वो आकाश में रह रहा है कि नहीं रह, रह रहा है तो गुण गुणी का समय संबंध होता है ये पहले बताया था न समय का निरूपण करते समय जाति मान क्रिया क्रिया मान अवय भी और गुण गुणी का जो आपस में संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है तो शब्द ये गुण है और वो समवाय संबंध से यदि रहेगा तो द्रव्य में ही रहेगा और द्रव्य में से नौ द्रव्यों में से मात्र केवल आकाश में ही रहता है बाकी नौ में नहीं रहता है बाकी आठ में नहीं रहता है नौ में से आकाश में ही रहता है पृथ्वी आदि में समवाय संबंध से नहीं रहेगा दूसरे संबंध से रहेगा लेकिन समवाय संबंध से केवल आकाश में ही ये शब्द रहेगा जो पृथ्वी आदि में यदि रहता है काल में भी रहेगा लेकिन कालिक संबंध से रहेगा ये शुरू में गंधवत्वम इत्यादि का लक्षण करते समय बताया था इसलिए समवाय संबंध है सब में जोड़ना है ये कहा था कहीं कालिक संबंध से रहेगा कहीं संयुक्त समवाय संबंध से रहेगा कहीं संयुक्त समवेत समय संबंध से रहेगा ये अलग अलग होंगे संबंध लेकिन समवाय संबंध से आकाश में ही रहेगा हाँ नित्य संबंध है और आ, आ, इसी में रहेगा आकाश में रहेगा वो समवाय संबंध से शब्द तो समवाय संबंध से आकाश में रहेगा हम हाँ? तो हाँ? हाँ तो मैं सुन रहा हूँ ये कब कहा जा सकता है वो होता है मैं शब्द का अर्थभूत तार्किक प्रक्रिया के अनुसार मैं शब्द का अर्थभूत जो आत्मा उसका मन के साथ संयोग होता है और मन का शब्द ग्राहक स्रोत्र इंद्री के साथ संबंध होता है संयोग संबंध ये दोनों आत्मा भी और मन भी द्रव्य है तो संयोग संबंध होगा तो संयुक्त जो मन और मन संयुक्त जो स्रोत इंद्रिय स्रोत इंद्रिय और स्रोत इंद्रिय है आकाश जैसे घ्राण इंद्रिय पृथ्वी है ना ऐसे आकाश स्रोत इंद्रिय आकाश है कौन सा आकाश वो कार्यात्मक तो होता नहीं एक ही है लेकिन उस ये जो कर्णसकुली है कर्णसकुली कहा जाता है ये जो पूरा ये इतना कान इसके अंदर जो है जो छिद्र है कान के अंदर छिद्र है उसे कहा जाता है कर्ण सस्कुली वर्ती छिद्र और उस छिद्र में वो रहता है छिद्र से घिरा हुआ जो आकाश उतने का नाम स्रोत्र इंद्रिय है आकाश एक ही है वो द्वेनुक रूप नहीं बनेगा कार्यात्मक न होने से हाँ कार्य रूप नहीं है लेकिन इससे घिरा ये जो कर्णसकुली छिद्र से आ, छिद्र रूप उपाधि वाला जो आकाश कर्णसस्कुली विवरवर्ती आकाश उसे कहा गया स्रोत्रेंद्रिय आकाश को ही लेकिन इस इधर वाले आकाश को या अन्य आकाश को नहीं कर्णसकुली विवरवर्ती आकाश को स्रोत्र कहा जाएगा उतने का नाम स्रोत्र होगा तो जो वक्ता शब्द बोलता है तो वे शब्द विचित्र रंग न्याय से श्रोता के स्रोत्र इंद्रिय से जाकर के समवाय संबंध से संबद्ध हो जाता है विचित्र रंग होता है से तालाब के बीचों बीच में कोई कंकड़ फेंको तो एक तरंग उत्पन्न होती है वो दूसरी तरंग को तीसरी तरंग को करते करते किनारे तक ये तरंगे एक के बाद एक एक के बाद एक उत्पन्न होती है न ऐसे श्रोत्रा के कंठ तालु अभिघात से शब्द गुण निष्पन्न हुआ और वह निष्पन्न होकर के उत्तर उत्तर में शब्दों का क्षणिक है शब्द तार्किकों के अनुसार वो उत्तर उत्तर शब्दों को उत्पन्न करते करते श्रोता के कान तक पहुंचने जो शब्द पहुंचा वक्ता ने बोला वही नहीं पहुंचा तो तो न हाँ तो, तो, तो जो आपके कान में पहुंचेगा उसका श्रावण प्रत्यक्ष होगा स्रोत आपके कान के विवर से अवच्छिन्न आकाश रूप स्त्रोत्र इंद्रिय से जा करके उस शब्द का समय संबंध बनेगा उस समय संबंध से रहेगा स्रोत्र इंद्रिय में उसे कहा जाएगा उस शब्द को श्रोत्र समवेत शब्द और वो श्रोत्र कैसा है जिस श्रोत्र में वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्द सदृश शब्द समवेत हुआ समवय संबंध से रहा स्रोत्र है मन संयुक्त और मन है आत्मसंयुक्त तो ये स्व समवेत संयुक्त समय संबंध से शब्द आत्मा में रहेगा स्व यानि शब्द और वह जहां समवेत है कहां समवेत है स्रोत्र में स्रोत्र आकाश है ना और उससे संयुक्त है मन और मन का संयोग है आत्मा में तो यह संबंध बनेगा आत्मा में शब्द को रखने के लिए स्व समवेत संयुक्त सं, संयोग संबंध से आत्मा में शब्द रहेगा नित्य रूप से।, से नहीं वो जो सुनोगे उतरा वो शब्द रहेगा उसके बाद तो शब्द स्वयं ही प्रमेय अनित्य है ना वो वहां गया अर्थ ज्ञान कराया नष्ट हुआ वो आकाश का कर रहे हैं इसका थोड़ी कर रहे हैं सभी गुण नित्य नहीं है शब्द स्वयं अनित्य है लेकिन जब रहेगा तो आकाश में ही रहेगा समय संबंध से शब्द समय संबंध से ही रहेगा तो जब कभी नहीं शब्द मात्र का अभाव होगा ऐसा कहोगे तो उस समय जो है क्षणिक होने से तो ये होता है कि जाति घटित लक्षण किया जाता है जाति घटित ये जो शब्द गुणकम का अर्थ है शब्दत्व आ, स, शब्दत्व जाति जो है शब्दत्व जाति समवेत शब्दत्व एक जाति है वो समय संबंध से शब्द में रहेगी और वो शब्दत्व समवेत समवेतत्व शब्दत्व समवेत समवे ये लक्षण बन जाता है वो थोड़ा और ये कर देते हैं ज्यादा कठिन पढ़ेगा हाँ ये जो है ना शब्दत्व जाति है उसको नित्य माना जाता है व्यक्ति अनित्य है जाति नित्य है इसलिए वो जाति तो रहेगी और वो जाति शब्दत्व समवेत समवेत समवेतत्व यानी शब्द शब्दत्व तो समवेत समय ये लक्षण करते या समय लक्षण करते हैं तो समय संबंध भी नित्य है शब्दत्व समवेत समवाय संबंध संबंध ये नित्य होने से ये आकाश में हमेशा रहेगा शब्द का समवाय खाली प्रतियोगी नहीं रहा लेकिन प्रतियोगी की जाति घटित लक्षण करते हैं तो रह लेता है वो थोड़ा आगे दूसरी टीका वगैरह या मुक्तावली वगैरह पढ़ोगे ना आगे का ग्रंथ धीरे धीरे वो पूरा होगा इन्हीं सब लक्षणों का परिष्कार आगे वाले ग्रंथों में आता है, है? तर्क तर्क के तर्क शास्त्र का प्रयोजन बताया था ना कि बुद्धि को सूक्ष्म करना तो परमात्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ना ये कहा गया दृश्यते सूक्ष्मया बुद्धिया तो सूक्ष्म बुद्धि होगी तो परमात्मा का दर्शन होगा और बुद्धि सूक्ष्म होगी इन सब चीजों का विचार करने से इसी में लगी रहने से है? भूत भौतिक का हाँ इसमें तो भौतिक का विचार करते ही करते विज्ञानमय कोष तक अन्नमय कोष प्राणमय कोष और मनमय कोष अलग आत्मा है ये दिखाना तर्कशास्त्र का उद्देश्य है वो हो जाता है और फिर ये जो आपका तर्कशास्त्र मीमांसा शास्त्र इन दोनों ने उतना कर दिया तो सांख्य और मीमांसक विज्ञानमय कोष से भी आत्मा अलग हैं ये बताते हैं चतुर्थ कोष से आत्मा का विवेचन करके पंचम कोष तक पहुंचाते हैं योगी और सांख्य और वेदांति पाँचवें कोष से भी आत्मा अलग हैं निर्विशेष ब्रह्म उसमें प्रतिष्ठित करते हैं इसलिए दर्शनों की सीढ़ी है ना इनका उपयोग है तर्कशास्त्र को ढंग से पढ़ते हैं यदि तो अन्नमय कोष मनोमय कोष और प्राणमय कोष में अनात्मत्व का निश्चय हो जाता है तो इन तीन तीन कोषों से आत्मा का विवेचन कराने में उपयोग इस ग्रंथ दर्शन का है हाँ। तो इसलिए वेदांत में परमात्मा के अभिमुखी कराएगा ये सब पढ़ते पढ़ते यह समझ में आएगा कि शरीर भी अनात्मा है हम लोगों का शरीर पृथ्वी है न कार्यरूप पृथ्वी के तीन भेदों में शरीर इंद्रिय विषय भेद से तीन प्रकार के बताए तो हमारा शरीर भी पृथ्वी है पृथ्वी अनात्मा है नव द्रव्य में तो अष्टम द्रव्य है आत्मा पृथ्वी तो अनात्मा है तो अनात्मत्व तो का निश्चय शरीर में होगा ऐसे इंद्रिय ग्रहण वो भी अनात्मा है आत्मा नहीं है और मन को भी आत्मारूप द्रव्य से अलग बताया ना न तो ये इसलिए तो अलग अलग दिखाया है जब नहीं तो यदि मन और आत्मा एक होते तो अलग द्रव्य गिनते नहीं अलग गिना है का अर्थ है अनात्मा है मन और पृथ्वी को इंद्रिय बताया इंद्रिय रूप पृथ्वी घ्राण को रसन को जल रूप इंद्रिय बताया तो जल में अंतर भाव होगा इनका ये सब अनात्मा है ऐसे स्रोत्र इंद्रिय भी आकाश है आत्मा नहीं है तो कर्ण संस्कुली विवरवर्ती आकाश ये स्रोत्र इंद्रिय है आकाश अनात्मा है तो स्रोत इंद्रिय भी अनात्मा है ये निश्चित हो जाएगा तो इंद्रियों से और प्राण को भी विषय रूप वायु में ले लिया कलाया था ना शरीर संचारी वा, वायु प्राण तो वो भी विषय रूप वायु होने से वायु अनात्मा है तो प्राण भी अनात्मा ही है तो इससे जो है तीन कोषों से विवेचन होगा वेदांत में इसलिए सर्वथा वेदांत में अनुपयोगी ऐसा नहीं और मांडू के कार्य का वेदांत है कि नहीं उसमें सभी अनुमान ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे है? तो यदि तर्क संग्रह ठीक से पढ़ेंगे तो वहाँ के अनुमान को समझने के लिए बहुत सरलता होगी इतना समझाना ही नहीं पड़ेगा इसलिए कहते हैं पाणनीयम कानाद सर्वशास्त्रोपकारकम पाणनीय यानी व्याकरण कानाद यानी तर्कशास्त्र ये सभी शास्त्रों में उपकारक है इन दोनों की जरूरत सब शास्त्रों में पढ़ती है तो आकाश का लक्षण हुआ शब्द गुणकम् गुणकम आकाशम तकम विभू नित्यंच बाकी की चर्चा करते हैं कल